दैनंदिन जीवन में योग योग क्या है माँ के जीवन में भी हम आसक्ति और अनासक्ति का सर्वश्रेष्ठ दिग्दर्शन पाते हैं जिसे देखकर कर रामकृष्ण मिशन के महासचिव स्वामी शारदानंद जी ने कहा था मैंने ऐसी आसक्ति जैसी माँ में राधु के प्रति थी नहीं देखी ऐसी अनासक्ति भी नहीं देखी माँ शारदा सारा जीवन राधू के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण एक दिन भी उसके बिना नहीं रह सकती थी न ही उससे अलग अन्य बिस्तर पर सो सकती थी फिर भी अंतिम दिनों में उन्होंने इस आसक्ति को पूरी तरह काट दिया था और राधू को देखना तक नहीं चाहती थी तात्पर्य यह है कि मन पर पूर्ण प्रभुत्व ही योग का वास्तविक अर्थ है योग एक जीवन पद्धति भी है योग सूत्र में पतंजलि ने पांच नियम और पांच यम का भी उल्लेख किया है दुर्भाग्य है कि लोग योगाभ्यास अर्थात आसन और प्राणायाम का तो अभ्यास करते हैं पर उसके पहले ही इस दस सद्गुणों को अनदेखा कर देते हैं सामान्यतः उनकी चर्चा ही नहीं होती अगर कोई यम नियमों का अभ्यास किए बिना ध्यान करने का प्रयत्न करे तो वह सफल नहीं हो सकता यही नहीं और पवित्र मन को जबरदस्ती एकाग्र करने का यदि प्रयत्न किया जाए तो मन बिगड़ भी सकता है यदि कोई सफल हो जाए तो उसकी बुराइयों काम क्रोध लोभादि को भी अधिक बल मिलेगा इसलिए जब कोई भक्त पूज्य स्वामी यतीश्वरानंद से शिकायत करते हुए कहते थे कि वे ध्यान नहीं कर पाते हैं तो वे उत्तर देते थे कि यह अच्छा ही है कि ध्यान नहीं हो पाता अब पवित्र मन से ध्यान न करना ही अच्छा है पतंजलि ने तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान को क्रिया योग कहा है इसका अर्थ यह है कि योग को प्रारंभ करने के पूर्व इन तीन की नितान्त आवश्यकता है तब से हमारा शरीर सजता है स्वाध्याय से मन और ईश्वर परिधान से भावनाएं संयमित एवं शुद्ध होती है यह तीन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को स्वस्थ रखने के लिए परमावश्यक है अहिंसा सत्य अस्थ्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तो सार्वभ सद्गुण है आज के युग के लिए इनकी आवश्यकता अत्यधिक है इनके न्यूनाधिक मात्रा में अभ्यास के बिना कोई भी व्यक्ति या समाज स्वस्थ नहीं माना जा सकता